तत्व चिंतामणि, श्री प्रेम भक्ति प्रकाश जीवात्मा मन ही मन में श्रीहरि भगवान को पंखे से हवा करता हुआ एवं उनके चरणों की सेवा करता हुआ उनकी स्तुति करता है अहो हे प्रभो आप ही ब्रह्मा हैं आप ही विष्णु हैं आप ही महेश हैं आप ही सूर्य हैं आप ही चंद्रमा और तारागण हैं आप में आप ही भुर हुआ तीनों लोग हैं तथा सातों द्वीप और चौदह भुवन आदि जो कुछ भी है सब आप ही का स्वरूप है आप ही विराट स्वरूप हैं आप ही हिरण्य गर्भ हैं आप ही चतुर्भुज हैं और मायाती शुद्ध ब्रह्म भी आप ही हैं आप ही ने अपने अप अनेक रूप धारण किए हैं इसलिए संपूर्ण संसार आप ही का स्वरूप है तथा दृष्टा दृश्य दर्शन जो कुछ भी है सो सब आप ही हैं अतएव नम समूता आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय रूपा विष्णवे प्रभ विष्णवे प्राणियों के आदिभूत पृथ्वी को धारण करने वाले और युग-युग में प्रकट होने वाले अनंत रूपधारी आप विष्णु भगवान के लिए नमस्कार है तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु सखा तमे तमेव विद्याण तमेव तमेव सर्व देव देव आप ही माता और आप ही पिता हैं आप ही बंधु और आप ही मित्र हैं आप ही विद्या और आप ही धन हैं हे देवों के देव आप ही मेरे सर्वस्व हैं उक्त प्रकार से परमात्मा की प्रेम भक्ति में लगे हुए पुरुष का जब परमात्मा में अतिशय प्रेम हो जाता है उस काल में उसको अपने शरीर आदि की भी सुझ नहीं रहती जैसे सुंदर जी ने प्रेम भक्ति का लक्षण करते हुए कहा है प्रेम लगो परमेश्वर सो तब भूल गयो सि घर बारा जो उनमत फिरे फिर जित ही तित नेक रही न शरीर संहारा साउ सा उठे सब रोम चले चलै दृगनीरय खंडित धारा सुंदर कौन करे नवधा विधि छा कि परस मतवारा नारा छंद न ना लाजती न लोक की न वेद को कहो करे न शूत प्रेत की न देव यक्ष ते डरे सुने न कान और की दस नीक्षणाम कह न मुख बा और बात भक्त प्रेम लक्षणाम प्रेमयधी नो छाप क्यों डोले क्योंकि क्यों ही बाली बोले जैसे गोपी भूली देहा तैसो चाहे जा सो नेहा नीर बिनु मीन दुखी छीर बिनु शिषु जैसे पीर की ओ सधि बिनु कैसे रहो जात है चातक जो स्वाति बुन्द चंदन को चकोर जैसे चंदन की चाह करी सर्पय युलात है निर्धन जो धन चाहे कामनी को कुकंत चाहे ऐसी जाके चाहता ही कछुन सुहात है प्रेम को प्रवाह यह सुप्रेम तहा सुंदर कहत यह प्रेम ही की बात है कब हुक हसी उठ नृत्य करे रोवन फिर लागे कब हूक गद गद कंठ शब्द निकसे नहीं आगे कबहूक हृदय उमंग बहुत ऊंचे स्वर गावे कबहुक मौन गगन ऐसे रही जावे चित्त वित्त सावधान कैसे रहे यह प्रेम लक्षणा भक्ति है शिष्य सुन कहे। सकुन भगवान के अंतर ध्यान हो जाने पर जीवात्मा शुद्ध सच्चिदानंद घन सर्वव्यापी परब्रह्म परमात्मा के स्वरूप में मग्न हुआ करता है अहो आनंद आनंद अति आनंद सर्वत्र एक वासुदेव ही वासुदेव व्याप्त है अहो सर्वत्र एक आनंद ही आनंद परिपूर्ण है जहाँ काम जहाँ क्रोध कहाँ लोभ कहाँ मोह कहाँ मद कहाँ मत्सरता कहाँ मान कहाँ क्षोभ कहाँ माया कहाँ मन कहाँ बुद्धि कहाँ इंद्रियां सर्वत्र एक सच्चिदानंद ही सच्चिदानंद व्याप्त है अहो अहो सर्वत्र एक सत्य रूप चेतन रूप आनंद रूप घन रूप पूर्ण रूप ज्ञानस्वरूप कूटस्थ अक्षर अव्यक्त अचिंत्य सनातन परब्रह्म परम अक्षर परिपूर्ण अनिर्देश्य नित्य, सर्वगत अचल ध्रुव अगोचर मायातीत अग्राह्य आनंद परमानंद महानंद आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद परिपूर्ण है आनंद से भिन्न कुछ भी नहीं है ओम शांति ही शांति ही शांति ही।